श्री श्री चैतन्य चेतावल विद्याव्यास निमायी अन्या जगदी मनस प्रवृत्ति अन्चना वचनावीना लोकोत्तरा कृतिरा विद्यावता सकलमेव गिरा दवीय विद्वानों की मनोवृत्ति जगत का हित करने वाली और संसारी लोगों की वृत्ति से विलक्षण ही होती है उनकी वचनावली की रचना भी कुछ अलौकिक ही होती है आकृति मनोहर और कृति लोकोत्तर होती है उनकी सभी बातें ऐसी होती हैं जिनका वाणी के द्वारा वर्णन किया ही नहीं जा सकता प्रायः मेधावी बालक गंभीर होते हैं उनके गांभीर में उनका पांडित्य प्रतिफुटित नहीं होता वे लोगों के सम्मान भाजन तो अवश्य बन जाते हैं किन्तु सभी साथी उनसे खुलकर बातें नहीं कर सकते उनके साथ संलाप करने में कुछ संकोच और भय सा हुआ करता है यदि प्रखर बुद्धि वाला छात्र मेधावी होने के साथ ही चंचल हसमुख और मिलनसार भी हो तब तो उसका कहना ही क्या सुहागा मिले सोने में मानव सुगंध भी विद्यमान है ऐसा छात्र छोटे बड़े सभी छात्रों तथा अध्यापकों का प्रीतिभाजन बन जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी थे, ये आवश्यकता से अधिक चंचल थे और वैसे ही अद्वितीय मेधावी हसी का तो मानव मुख से सदा फुबारा ही फुटता रहता ये बात बात पर खूब जोरों से खिलखिलाकर हंसते और दूसरों को भी अपने मनोहर विनोदों से हंसाते रहते इनके पास मुंह लटकाए कोई बैठ ही नहीं सकता था ये रोते को फंसाने वाले थे पंडित गंगा जी की पाठशाला में बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी अध्ययन करते थे जो इनसे विद्यावृद्ध होने के साथ ही वयोवृद्ध भी थे तीस तीस चालीस चालीस वर्ष के छात्र पाठशाला में थे इनकी अवस्था अभी तेरह चौदह वर्ष की थी फिर भी ये बड़े छात्रों से सदा छेड़खानी करते रहते उन छात्रों में बहुत से तो बड़े ही मेधावी और प्रत्युत्पन्न मती थे जो आगे चलकर लोग प्रसिद्ध पंडित हुए प्रसिद्ध कवि मुरारी गुप्त कमलाकांत तंत्र शास्त्र के सर्वमान आचार्य कृष्णानंद उन दिनों उसी पाठशाला में पढ़ते थे निमाई छोटे बड़े किसी से भी संकोच नहीं करते थे ये ये सभी से से भिड़ जाते और उनसे करने लगते विशेषकर वैष्णव विद्यार्थियों को खूब करते थे उनकी भांति भांति मीठी मीठी चुटकियां लेते और उन्हें लज्जित करके ही छोड़ते थे समझकर सदा इनकी उपेक्षा करते रहते जब उन्हें इनकी विलक्षण बुद्धि का परिचय प्राप्त हुआ तब तो वे इनके साथ खूब बातें करने लगे ये कहते मुरारी अमुक प्रयोग को सिद्ध करो मुरारी उसे ठीक ठीक सिद्ध करते ये उसमें दोष निकालते उसका कई प्रकार से खंडन करते मुरारी इनकी तर्क शैली को सुनकर आश्चर्य प्रकट करने लगते तब आप एक, एक शंका का समाधान करते हुए मुरारी के ही मत को स्थापित करते फिर हंसकर कहते गुप्त महाशय यह तो पंडितों का काम है आप ठहरे वैद्य जड़ी बूटी खोट पीसकर गोली बनाना सीख लो नाली देख ली फिर चाहे रोगी मरो या जियो तुम्हें अपने ठके से काम वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा यमस्तु हरते प्राणान तुम तो प्राणान धनानिचा तुम तो यमराज के सहोदर हो तुम्हें नमस्कार है मुरारी इनकी ये बातें सुनते और मन ही मन लज्जित होते ऊपर से इनके साथ हंसने लगते इस प्रकार ये मुरारी के साथ सदा ही विनोद करते रहते कभी कभी मुरारी अत्यंत चिन्हाने से ठिन्न भी हो जाते तब ये अपना कोमल करकमल उनकी देह पर फेरने लगते इनके स्पर्श मात्र से ही वे सब बातें भूल जाते और इनके प्रति अत्यंत स्नेह प्रकट करने लगते मुरारी से इनकी खूब पटती थी और मुरारी भी इनके इनसे हार्दिक स्नेह करते थे वाद विवाद करने में अद्वितीय थे जो भी छात्र मिल जाता उसी से भीड़ पड़ते और वह चाहे उल्टा कहे या सीधा सभी का खंडन करते और उसे परास्त करके ही छोड़ते अपने आप ही पहले किसी विषय का खंडन कर देते फिर युक्तियों द्वारा स्वयं ही उसका मंडन भी करने लगते विद्यार्थी इनकी ऐसी विलक्षण बुद्धि की बारम्बार बड़ाई करते और उनकी वाकपुटता की भूरी भूरी प्रशंसा करते किसी भी पाठशाला के छात्र को गंगा तट पर या कहीं अन्यत्र रास्ते में पाते वही उसे पकड़ लेते और उसे संस्कृत में पूछते तुम्हारे गुरु का क्या नाम है क्या पढ़ते हो जब वह कहता अमुक पाठशाला में व्याकरण पढ़ता हूँ तब छठ आप उससे प्रयोग पूछने लगते बेचारा विद्यार्थी इनसे जिस किसी भांति अपना पीछा छुड़ाकर भागता शाम के समय सभी पाठशालाओं के छात्र दल बना बनाकर गंगा जी के किनारे आते और परस्पर में लाभ किया करते ये उन सब में प्रधान रहते कभी किसी पाठशाला के छात्रों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं कभी किसी पाठशाला के छात्रों को परास्त कर रहे हैं यही इनका नृत्य प्रती का कार्य था दस दस बीस बीस छात्र मिलकर इनसे शंका करने लगते ये बारी बारी से सबका उत्तर देते इनके पाठशाला वाले इनका पक्ष लेते कभी कभी बातों ही बातों में वितंडा भी होने लगता और मारपीट तब की नौबत आ जाती इस बात में भी ये किसी से कम नहीं थे इस प्रकार ये सभी पाठशालाओं के छात्रों में प्रसिद्ध हो गए विद्यार्थी इनकी सूरत से घबराते थे उन दिनों आजकल की भांति व्याकरण के टीका ग्रंथों का प्रचार नहीं था छापे खाने नहीं थे इसीलिए पुस्तकें हाथ से ही लिखनी पड़ती थी, और मूल के साथ ही टीका को भी कंठस्थ करना पड़ता था अध्यापक टीकाओं के ऊपर जो टिप्पणियाँ बताते उन्हें छात्र भूल जाते थे इसलिए कई छात्र परस्पर मिलकर पाठ को विचार न ले तब तक पाठ लगता ही नहीं था अब भी पाठशालाओं में बुद्धिमान छात्र अपने साथियों को पाठ विचरवाया करते हैं निमाई भी अपने साथियों को पाठ विचार वाले इसलिए सभी छात्र इनका गुरु की भांति आदर करते थे ये विषय को इस ढंग से समझाते थे कि मूर्ख से मूर्ख भी छात्र सहज ही में पढ़े हुए पाठ को समझ जाता था उन दिनों गौरांग व्याकरण के पंची टीका नामक ग्रंथ की समाप्त कर चुके थे उन्होंने उसके ऊपर एक सरल टिप्पणी भी लिखी इनके की हुई टीका के ऊपर टिप्पणी विद्यार्थियों के बड़े ही काम की थी बहुत शीघ्र ही विद्यार्थियों में इनकी टीका टिप्पणी प्रचार हो गया और बड़े बड़े विद्वानों ने इनकी पांडित्यपूर्ण टिप्पणी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की यही तक नहीं उस टिप्पणी का नवद्वीप से बाहर अन्य देशों के छात्रों में भी प्रचार हुआ और सभी ने इनके पांडित्य की सराहना की इस प्रकार इनकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई व्याकरण के साथ ही ये अलंकार के भी पाठ सुनते और उन्हें सुनते सुनते ही हृदयंगम करते जाते थे इस प्रकार ये थोड़े ही समय में व्याकरण तथा अलंकार में प्रवीण हो गए उन दिनों नौदीप में जो न्याय का बोलबाला वाला था पंडित व्याकरण पढ़कर न्याय नहीं जानता उसका विशेष सम्मान नहीं होता था न्याय में उन दिनों पंडित वासुदेव सार्वजन नदिया के राजा समझे जाते थे न्याय में उन्हीं की पाठशाला सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी और उसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते थे प, उस पाठशाला के पढ़े हुए छात्र आज संसार प्रसिद्ध पंडित माने जाते हैं नव्य न्याय की जो टीका जागदीशी के नाम से न्याय का ही परिचय देती है उसी के प्रणेता पंडित जगदीश के भी गुरु भवानंद इसी पाठशाला के छात्र थे दीधी नामक जगत प्रसिद्ध ग्रंथ के प्रणेता पंडित रघुनाथ जी भी उन दिनों इसी पाठशाला में पढ़ते थे इस प्रकार वह पाठशाला न्याय का एक भारी केंद्र बनी हुई थी निमाय भी पाठशाला में जाकर न्याय का पाठ सुनने लगे ऐसी पाठशालाओं में प्रत्येक छात्रों के पृथक पाठ नहीं चलते हैं दस पाँच पाठ होते हैं अपनी जैसी योग्यता हो उसी पाठ को जाकर सुनते रहो बस यही पढ़ाई थी सैकड़ों छात्र और पंडित पाठ सुनने आते थे अध्यापक उसमें से बहुतों का नाम पता भी नहीं जानते वे पाठ सुनकर चले जाते हैं आज भी काशी आदि बड़े बड़े स्थानों की प्राचीन ढंग की पाठशालाओं में ऐसा ही रिवाज है निमाय भी पाठशाला में जाकर पाठ सुन आते सार्वभौम महाशय का उन दिनों इनके साथ कोई विशेष परिचय नहीं हुआ किंतु इनकी चंचलता चपलता वाकपटता और लोकोत्तर मेधा के कारण मुख्य मुख्य छात्र इनसे बहुत स्नेह करते थे। वे यह भी जानने लगे कि न्याय जैसी गंभीर विषय को निमाई भली भांति समझता है वह अन्य बहुत से छात्रों की भांति केवल सुनकर ही नहीं चला जाता पीछे जिनका हम उल्लेख कर चुके हैं वे ही दिधी महाग्रंथ के रचयता पंडित रघुनाथ उन दिनों सभी छात्रों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे प्रसिद्ध न्यायिक बनू संपूर्ण देश में मेरी विलक्षण बुद्धि की ख्याति हो जाए जो जैसे होनहार होते हैं उनकी पहले से ही वैसी भावना होती है रघुनाथ की भी सर्वमान्य बनने की पहले से ही वासना थी रघुनाथ के साथ निमाई का परिचय पहले से ही हो चुका था उनके साथ इनकी गाढ़ी मैत्री थी निमाई कभी कभी रघुनाथ के निवास स्थान पर भी जाया करते और उनसे न्याय संबंधी बातें किया भी करते थे इनके बातचीत से ही रघुनाथ समझ गए कि यह भी कोई होनहार न्यायिक है वे समझते थे कि मुझसे न्याय में स्पर्धा रखने वाला नवदीप में दूसरा कोई छात्र नहीं है निमाई से बातचीत करते करते कभी उन्हें खटकने लगता कि यदि यह इसी प्रकार परिश्रम करता रहा तो संभवतया मुझसे बढ़ सकता है किंतु उन्हें अपने बुद्धि पर पूरा भरोसा था इसलिए इस विचार को वे अपने हृदय में जमने नहीं देते थे एक दिन रघुनाथ को गुरु ने कोई पंक्ति लगाने को दी वह पंक्ति रघुनाथ की समझ में ही नहीं आई वे दिन भर चुपचाप बैठे हुए उसी पंक्ति को सोचते रहे तीसरे पर जाकर वह पंक्ति रघुनाथ को समझ में आई उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई गुरु को बचलाकर वे अपने स्थान पर भोजन बनाने चले गए निमाई का स्वभाव तो चंचल था ही रघुनाथ को पाठशाला में न देखकर आप उनके निवास स्थान पर पहुंचे वहां जाकर देखा रघुनाथ भोजन बना रहे हैं लकड़ी गीली है, है रघुनाथ बार बार फूकते हैं अग्नि जलती ही नहीं धुएं के कारण उनकी आंखें लाल पड़ गई है और उनमें से पानी निकल रहा है हंसते हुए निमाई रघुनाथ के चौके में प्रवेश किया प्रेम के साथ हंसते हुए बोले पंडित महाशय आज असमय में रंधन क्यों हो रहा है अग्नि में फूंक देते हुए रघुनाथ ने कहा क्या बताऊं भाई गुरुजी ने एक पंक्ति लगाने के लिए दी थी वह मेरी समझ में नहीं आई दिन भर सोचते रहने पर अब समझ में आई उसे अभी गुरुजी को सुनाकर आया हूं इसीलिए भोजन बनाने में देर हो गई जल्दी से निमाई ने कहा जरा हम भी तो उस पंक्ति को सुने पंक्ति क्या थी आफत थी जो आप जैसे पंडित की समझ में इतनी देर में आई जरूर कोई बहुत ही कठिन योग होगी मैं भी उसे एक बार सुनना चाहता हूं। रघुनाथ ने वह पंक्ति सुना दी थोड़ी देर सोचने के अनंतर निमाई हंस पड़े और बोले बस इसी छोटी सी पंक्ति को इतनी देर सोचते रहे इसमें है है, ही ही ही ही क्या? जरा आवेश के के के साथ साथ रघुनाथ जी ने ने कहा, अच्छा कुछ भी नहीं है जो तुम, तुम ही लगा कर बताओ। इतना सुनते ही निमाई ने बड़ी ही सरलता के साथ पंक्ति क्ष की स्थापना की फिर यथावत एक एक शंका का समाधान करते हुए उसे तो बिल्कुल ठीक लगा दिया निमाई के मुख से उस इतनी कठिन पंक्ति को खिलवाड़ की भांति हंसते हंसते लगाते देश रघुनाथ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उन्हें जो शंका थी वह प्रत्यक्ष आ उपस्थित हुई उनकी सभी आशा पर पानी फिर गया भोजन बनाना भूल गए निमाई उनके मनोभाव को तार गए कि रघुनाथ कुछ लज्जित हो गए हैं इसलिए यहाँ कह यह कहते हुए कि अच्छा आप भोजन बनावे फिर मिलेंगे पाठशाला की ओर चले गए रघुनाथ ने जैसे जैसे भात तो बनाया किंतु उनके हृदय में निमाई की बुद्धि के प्रति दाह होने के कारण उन्हें भोजन में आनंद नहीं आया जैसे तैसे भोजन करके व्यापारशाला में आए अब निमाई की अवस्था सोलह वर्ष की हो चुकी थी उनके घुंघराले लंबे-लंबे बाल तेजस्वी चेहरा सुगठित शरीर बड़ी बड़ी सुहावनी आंखें मिष्ट भाषण और मंद मनोस्कान देखने वाले को स्वतः ही अपने ओर आकर्षित कर लेती थी वे सभी से दिल खोलकर मिलते और खूब घुल घुल कर बातें करते उनके मिलने वाले परस्पर में सभी यही समझते कि निमाई जितना अधिक स्नेह हमसे करता है उतना किसी दूसरे से शायद ही करता हो इसका कारण यह था कि उनके हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सम्मान है उसे सभी अपना सगा संबंधी समझने लगते हैं इसीलिए निमाई के बहुत अधिक स्नेही थे व्याकरण पढ़ने के अंतर यह न्याय का अभ्यास करने लगे और उसी बीच न्याय के ऊपर भी एक टिप्पणी लिखने लगे इनके सहपाठी और स्नेही पंडित रघुनाथ जी उसी समय अपने प्रसिद्ध दिधिति ग्रंथ को लिख रहे थे वे समझते थे मेरा यह ग्रंथ अर्वाचीन न्याय के ग्रंथों में अद्वितीय होगा जब उन्होंने सुना कि निमाई भी एक न्याय का ग्रंथ लिख रहे हैं तब तो इनको भय मालूम पड़ने लगा और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस ग्रंथ को देखना चाहिए यह सोचकर एक दिन उन्होंने नुमाई से कहा भाई हमने सुना है न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो हमारी बड़ी इच्छा है किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखाओ इन्होंने जोरों से हंसते हुए कहा अजय आप भी कैसी बात कर रहे हैं भला हम न्याय जैसे जटिल विषय पर लिख क्या सकते हैं यह तो आप जैसे पंडितों का काम है हम तो वैसे ही मनोविनोद के लिए खिलवाड़ सा करने लगे हैं आपसे किसने कह दी रघुनाथ ने आग्रह के साथ कहा कुछ भी हो मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो अपने ग्रंथ को मुझे जरूर दिखाओ इन्होंने जल्दी से कहा भला इसमें आपत्ति की बात ही क्या हो सकती है यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान हमारी कृति को देखने की जिज्ञासा करते हैं मैं कल जरूर उसे लेता आऊँगा दूसरे दिन निमाय अपने ग्रंथ को सांस लेते आए पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपने ग्रंथ को सुनाने लगे रघुनाथ जो जो उस ग्रंथ को सुनते थे त्यों ही त्यों उनकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी यहां तक कि वे ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट कर रोने लगे निमाय अपनी धुनी में सुनाते ही जा रहे थे उन्हें पता भी नहीं था कि रघुनाथ की ग्रंथ के सुनने से क्या दशा हो रही है सुनाते सुनाते एक बार इन्होंने दृष्टि उठाकर रघुनाथ की ओर देखा इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई ने पूछा भैया तुम रो क्यों रहे हो आंसू पोषते हुए रुद्ध से उन्होंने कहा निमाई तुमसे मैं अपने मनोगत भावों को छिपाकर एक नया दूसरा पाप न करूंगा सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से एक ग्रंथ लिख रहा था यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को देखकर कर मेरी चिराभिलाषित आशा पर पानी फिर गया भला तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो गया हूँ यह सुनकर निमाई बड़े जोरों से हंसे और उन्हें स्पर्श करते हुए बोले बस इस छोटी सी बात के लिए आप इतना अनुताप कर रहे हैं भला यह भी कोई बात है यह तो साधारण सी पोथी है मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त जलती अग्नि में भी कूद कर इन प्राणों को स्वाहा कर सकता हूँ फिर यह तो बात ही क्या है इस पुस्तक ने आपको इतना कष्ट पहुंचाया तो इसे मैं अभी नष्ट किए देता हूँ इतना कहते कहते निमाय ने अपने बड़े परिश्रम से हस्तलिखित पोथी को गंगा जी के प्रवाह में फेंक दिया जाह्नवी के तीक्ष् प्रवाह की हिलोरों में पुस्तक के पन्ने इधर उधर नाचने लगे मानो निमाई के त्याग और प्रेम के गीत गा गा कर वे आनंद में थिरक रहे हों रघुनाथ ने निमाई को गले से लगाया और प्रेम के कारण रूंधे हुए कंठ से बोले भैया निमाई ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम ही कर सकते हो इतनी भारी लोकैषणा को तृणवत्त समझकर उसका तिरस्कार कर देना तुम्हारे जैसे ही महापुरुषों का काम है हम तो कीर्ति और प्रतिष्ठा के कीड़े हैं हमारी पुस्तक की अपेक्षा तुम्हारे इस की संसार में लाखों गुणी ख्याति होगी और आगे के लोग इस के द्वारा प्रेम का महत्व समझ सकेंगे इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने घर लौट आए उसी दिन से निमाई का न्याय पढ़ना ही नहीं छूटा किंतु उनका पाठशाला जाना ही छूट गया अब उन्होंने ऐसी विद्या को पढ़ना एकदम त्याग दिया घर पर पिता की और ज्येष्ठ भ्राता की बहुत सी पुस्तकें थीं वे उन्हीं का स्वयं अध्ययन करने लगे